भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए किस प्रकार जिज्ञासु को स्थूल जगत से क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम एवं चिन्मय जगत में प्रवेश करना पड़ता है यह उपरयुक्त बातों से स्पष्ट है ज्ञान के इस क्रमिक विकास में कहीं भी विरोध नहीं है और न शास्त्रों में वास्तविक परस्पर कोई वैमनस्य है स्थूल दृष्टि वालों वालों को तथा भेद को ना समझने वालों को तथा के भेद भेद भेद समझने और विरोध विरोध भले ही मालूम हो, किंतु वस्तुतः कहीं भी भेद या विरोध नहीं सामंजस्य पूर्वक एक से दूसरे का निर्वच्छि संबंध है एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता हां दृष्टिकोण के भेद से तो भेद स्पष्ट है और इस भेद का रहना भी आवश्यक है अंतकरण के शुद्ध हो जाने पर इस पद पर जो पहुंच जाता है वह फिर पीछे कभी भी नहीं लौटता। यही यही भारतीय भारतीय दर्शन है, यही भारती जीवन यात्रा है इसे प्रत्येक जीव को चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए स्वयं अनुभव करना होता है, आँख से देखना पड़ता है अंत में एक और बात कह देना आवश्यक है भारतीय दर्शन के अंतर्गत यद्यपि है तो दर्शन का प्राधान्य किन्तु ज्ञान के विकास के साथ साथ परम पद तक पहुँचने के लिए कर्म की भी पूर्ण अपेक्षा है अंतःकरण के मल को दूर कर उसे पवित्र तथा निर्मल बनाना है इसके लिए कर्म की परम आवश्यकता है कर्म के बिना ज्ञान का उदय नहीं हो सकता और फिर ज्ञान के बिना उचित कर्म भी नहीं हो सकता ज्ञान और कर्म इन दोनों के सहारे जिज्ञासु अपनी यात्रा में सफल होता है अतएव परम पद पाने के लिए दर्शन के क्षेत्र में कर्म का उतना ही महत्व है जितना ज्ञान का इसीलिए सदाचार का पालन करना अपने कायिक वाचिक तथा मानसिक विचारों को परम पद पाने के योग्य बनाना शास्त्रों में कहे गए साधारण तथा असाधारण धर्मों का पालन करना आहार को शुद्ध रखना पीने की वस्तु को भी अपवित्र वस्तु के संबंध से दूषित न होने देना इत्यादि सभी नियमों का परम पद की प्राप्ति के लिए जिज्ञासु अवश्य पालन करें इसी के साथ साथ यह भी न भूलना चाहिए कि बिना भक्ति के बिना आत्मसमर्पण के न तो ज्ञान ही प्राप्त होता है और न कर्म करने में प्रवृत्ति ही होती है अतएव तत्व जिज्ञासु को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ज्ञान कर्म तथा भक्ति इन तीनों में पूर्ण सामंजस्य रखना परम आवश्यक होता है इस प्रकार दर्शन को समझने के लिए हमें संसार के सभी विषयों को जानना पड़ता है इसीलिए दर्शनों में स्थूल जगत का भी विचार है इसी स्वरूप को विभिन्न दर्शनों में हम देखते हैं अब भारतीय शास्त्रों के आदि ग्रंथ वेद से प्रारंभ कर क्रमशः दर्शनों के विकास पर हम आगे विचार करेंगे